लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी तावान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में छकौड़ी लाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल निकाल रखने लगा कि एक महिला दो स्वयं सेवकों के साथ उसकी दुकान छेकने आ पहुंची छकौड़ी के प्राण निकल गए महिला ने तिरस्कार करके कहा क्यों लाला तुमने सील तोड़ ला ना अच्छी बात है देखें तुम कैसे एक ग्रह कपड़ा भी बेच लेते हो भले आदमी तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो डूब मरना चाहिए औरतें तक घरों से निकल पड़ी हैं फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती तुम जैसे कायर देश में ना होते तो उसकी ये अधोगति ना होती छकोड़ी ने वास्तव में कल कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी ये तिरस्कार सुनकर उसने सिर नीचा कर दिया उसके पास कोई सफाई न थी कोई जवाब ना था उसकी दुकान बहुत छोटी थी लहने पर कपड़े लाकर बेचा करता था यही जीविका थी इसी पर वृद्धा माता रोगिणी स्त्री और पांच बेटी बेटियों का निर्वाह होता था जब स्वराज्य संग्राम छिड़ा और सभी बजाज विलायती कपड़ों पर मोहरे लगवाने लगे तो उसने भी मुहर लगवा ली दस पांच थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिए पर कपड़ों का मेल न था इसलिए बिक्री कम होती थी कोई भूला भटका गाहक आ जाता तो रुपया आठ आने की बिक्री हो जाती दिन भर दुकान में तपस्या सी करके पहर रात को घर लौट जाता था गृहस्थी का खर्च इस बिक्री में क्या चलता कुछ दिन कर्ज वर्ष लेकर काम चलाया फिर गहने बेचने की नौबत आई यहां तक कि अब घरों में कोई ऐसी चीज न बची जिससे दो चार महीने पेट का भूत सिर से टल जाता उधर स्त्री का रोग असाध्य होता जाता था बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था इसी चिंता में डूब उतरा रहा था कि विलायती कपड़े का एक गाहक मिल गया जो एक मुश्त दस रुपए का माल लेना चाहता था इस प्रलोभन को वो न रोक सका स्त्री ने सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली मैं मुहर तोड़ने को कभी न कहूंगी डॉक्टर तो कुछ अमृत पिलााना देगा तुम नक्कू क्यों बनो बचना होगा बच जाऊंगी मरना होगा मर जाऊंगी बेआबरू तो ना होगी मैं जीकर ही घर का क्या उपकार कर रही हूं और सबको दिख कर रही हूं देश को स्वराज्य मिले लोग सुखी हों बला से मैं मर जाऊंगी हजारों आदमी जेल जा रहे हैं कितने घर तबाह हो गए तो क्या सबसे ज्यादा प्यारी मेरी ही जान है पर छकोड़ी इतना पक्का ना था अपना बस चलते हुए स्त्री को भाग्य के भरोसे ना छोड़ सकता था उसने चुपके से मुहर तोड़ डाली और लागत के दामों दस रुपए के कपड़े बेच लिए अब डॉक्टर को कैसे ले जाए स्त्री से क्या पर्दा रखता उसने जाकर साफ साफ सारा वृत्ंत कह सुनाया और डॉक्टर को बुलाने चलाया स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं अगर तुमने जिद की तो मैं दवा की तरफ आंख भी ना उठाऊंगी छकौड़ी और उसकी मां ने रोगि को बहुत समझाया पर वो डॉक्टर को बुलाने पर राजी न हुई छकोड़ी ने दसों रुपए उठाकर घर कुया में फेंक दिए और बिना कुछ खाए पिए पिसमत को रोता झींकता दुकान पर चला आया उसी वक्त पिकेट करने वाले आ पहुंचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस पार्टी में जाकर चुगली खाई थी छकोड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी बेरंग कुर्सी निकाली और लपक उनके लिए पान लाया जब वो पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी बोला बहन जी बेशक मुझसे यह अपराध हुआ है लेकिन मैंने मजबूर होकर मुहर तोड़ी अब कि मुझे, मुझे मुआफी दीजिए फिर ऐसी ख़ता ना होगी देश सेविका ने थानेदारों के रौब के साथ कहा यो अपराध क्षमा नहीं हो सकता तुम्हें इसका तावान देना पड़ेगा तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा राजी बायकॉट कमेटी में यह मामला पेश होगा छकौड़ी बहुत ही विनीत बहुत ही सहिष्णु था लेकिन चिंताग्नि में तप कर उसका हृदय उस दशा को पहुंच गया था जब एक चोट भी चिनकारियां पैदा करती है तिनक कर बोला तावान तो मैं न दे सकता हूं न दूंगा हां दुकान भले ही बंद कर दूं, और दुकान भी क्यों बंद करूं अपना माल है जिस जगह चाहू बेच सकता हूं अभी जाकर थाने में लिखा दू तो बायकमेटी को भागने की राह न मिले जितना ही दबता हूं उतना ही आप लोग दबाती हैं महिला ने सत्याग्रह शक्ति के प्रदर्शन का अवसर पाकर कहा हां जरूर पुलिस में रपट करो मैं तो चाहती हूं तुम रपट करो तुम उन लोगों को यह धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे ही लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं तुम इतने स्वार्थांध हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश का अनहित करते तुम्हें लज्जा नहीं आती उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो बाय कमेटी जाए या रहे पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा अन्यथा दुकान बंद करनी पड़ेगी ये कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया कई आदमी जमा हो गए और सब के सब छकोड़ी को बुरा भला कहने लगे छकोड़ी को भी मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ा अविवेक किया है लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा निकल आया फिर उसने गर्दन नहीं उठाई सारा दिन गुजर गया और धेले की बिक्री न हुई आखिर हार उसने दुकान बंद कर दी और घर चला आया दूसरे दिन प्रातःकाल बायकाट कमेटी ने एक स्वयं सेवक द्वारा उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उसे 101 सौ रुपए का दंड दिया है छकौड़ी इतना जानता था कि कांग्रेस की शक्ति के सामने वो सर्वथा अशक्त है उसकी जबान से जो धमकी निकल गई इस पर उसे घोर पश्चाताप हुआ लेकिन तीर कमान से निकल चुका था दुकान खोलना व्यर्थ था वो जानता था उसकी धेले की भी बिक्री ना होगी एक सौ एक रुपये देना उसके बूते से बाहर की बात थी दो तीन दिन चुपचाप बैठा रहा एक दिन रात को दुकान खोलकर सारी गांठें घर उठा लाया और चुपके चुपके बेचने लगा पैसे की चीज ढीले में लुटा रहा था और वो भी उधार जीने के लिए कुछ आधार तो चाहिए मगर उसकी ये चाल भी कांग्रेस से छिपी ना रही चौथे ही दिन गोविंदो ने कांग्रेस को ये खबर पहुंचा दी उसी दिन तीसरे पहर छकौड़ी के घर की पिकेटिंग शुरू हो गई आपकी सिर्फ पैकेटिंग शुरू ना हुई सियापा भी था पांच छह स्वयंसेविकाएं और इतनी ही स्वयंसेवक द्वार पर स्यापा करने लगे छकौड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था कुछ अक्ल काम न करती थी इस विपत्ति को कैसे टाले रोगि स्त्री साहबान में लेटी हुई थी वृद्धा माता उसके सिराहने बैठी पंखा झल रही थी और बच्चे बाहर स्यापे का आनंद उठा रहे थे स्त्री ने कहा इन सबसे पूछते नहीं खाए क्या छकौड़ी बोला किससे पूछूं? जब कोई सुने भी जाकर कांग्रेस वालों से कहो हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दे हम अभी कपड़े को जला देंगे ज्यादा नहीं 25 रुपए महीना दे दें वहां भी कोई ना सुनेगा तुम जाओगे भी या यहीं से कानून बघारने लगे कि आ जाओ उल्टे और लोग हंसी उड़ाएंगे यहां तो जिसने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति ही समझने लगती है तो खड़े खड़े ये गालियां सुनते रहोगे तुम्हारे तो कहने से चला जाऊं मगर वहां ठिठोली के सिवा और कुछ ना होगा हां मेरे कहने से चले जाओ जब कोई ना सुनेगा तो हम भी कोई और राह निकालेंगे छकोड़ी ने मुंह लटकाया कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला जैसे कोई मरणासन रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय के बाद पूछा तुम्हारे ही ऊपर तो बॉयकारट कमेटी ने एक सौ का तावान लगाया है जी हाँ तो रुपया कब दोगे मुझमें तावान देने की सामर्थ्य नहीं है आपसे मैं सत्य कहता हूं मेरे घर में दो दिन से चूल्हा नहीं जला घर की जो जमा जथा थी वो सब बेचकर खा गया अब आपने तावान लगा दिया दुकान बंद करनी पड़ी घर पर कुछ माल बेचने लगा वहां स्यापा बैठ के, अगर आपकी यही इच्छा हो कि हम सब दाने बगैर मर जाए तो मार डालिए और मुझे कुछ नहीं कहना छकौड़ी जो बात कहने घर से चला था वो उसके मुंह से ना निकली उसने देख लिया कि यहां कोई उस पर विचार करने वाला नहीं है प्रधान जी ने गंभीर भाव से कहा आह्वान तो देना ही पड़ेगा अगर तुम्हें छोड़ दू तो इसी तरह और लोग भी करेंगे फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी मैं आपसे जो कह रहा हूं उस पर आपको विश्वास नहीं आता मैं जानता हूं तुम तो मालदार आदमी हो मेरे घर की तलाशी ले लीजिये मैं इन में नहीं आता छकौड़ी ने उदंड होकर कहा तो ये कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं गरीबों का खून चूस रहे हैं पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं नतीजा एक है आप भी अपमान करते हैं वो भी अपमान करते हैं मैं कसम खा रहा हूं कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है फिर भी आपको विश्वास नहीं आता आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए पच्चीस रुपए महीने दीजिएगा इससे ज्यादा अपनी गरीबी का और क्या प्रमाण दू अगर मेरा काम संतोष के लायक ना हो तो एक महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा यह समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हुआ हूं तो इसीलिए कि मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाकरी नहीं करते जमाना बिगड़ा हुआ है नहीं एक सौ एक रुपए के लिए इतना हाथ पावना जोड़ता प्रधान जी हंस बोले <laughs> ये तो तुमने नई चाल चली चाल नहीं चल रहा हूं अपनी विपत्ति कथा कह रहा हूं कांग्रेस के पास इतने रुपए नहीं है कि वो मोटो को खिलाती फिरे अभी आप मुझे मोटा कहीं जाएंगे तुम मोटे हो ही मुझ पर जरा भी दया ना कीजिएगा प्रधान ज्यादा गहराई से बोले चकोड़ी लाल जी मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है और अगर विश्वास आ भी जाए तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए हो और होंगे हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपका तावान मुआफ कर दिया जाए तो कल ही आपके बीस भाई अपनी मोहरे तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल ना कर सकेंगे आप गरीब है लेकिन आपके सभी भाई तो गरीब नहीं है तब तो सभी अपनी गरीबी का प्रमाण देने लगेंगे मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा इसलिए जाइए किसी तरह रुपए का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए ईश्वर चाहेगा तो वो दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा छकौड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था अभी तक उसके द्वार पर सियापा हो रहा था घर में जाकर स्त्री से बोला आखिर वही हुआ जो मैं कहता था प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आया स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा उठ खड़ी हुई और बोली अच्छी बात हम उन्हें विश्वास दिला देंगे मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने ही मरूंगी मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने विकल हो हो कर हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखाते मैं इसी मरी हुई दशा में भी कांग्रेस को तोड़ डालूंगी जो अभी इतने निर्दयी है वो कुछ अधिकार हो जाने पर न्याय करेंगे एक एक का खाट की जरूरत नहीं वहीं सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी चनता ही के बल पर तो वह कूद रहे हैं मैं दिखा दूंगी जनता तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ है इस अग्निकुंड के सामने छकोड़ी की गर्मी शांत हो गई कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह करने की कल्पना ही से वो कांप उठा सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी हजारों आदमी आकर ये दशा देखेंगे संभव है कोई हंगामा ही हो जाए ये सभी बातें इतनी भयंकर थी कि छकौड़ी का मन कातर हो गया उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा इस तरह चलना उचित नहीं है अंबे मैं एक बार प्रधान जी से फिर मिलूंगा अब रात हुई स्यापा भी बंद हो जाएगा कल देखी जाएगी अभी तो तुमने पथ्य भी नहीं लिया प्रधान जी बेचारे असमंजस में पड़े हुए हैं कहते हैं अगर आपके साथ रियायत करूं तो फिर कोई शासन ही ना रह जाएगा मोटे मोटे आदमी भी मोहरें तोड़ डालेंगे और जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नजीर पेश कर देंगे अंबा ये क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी छकौड़ी का मुंह देखती रही फिर धीरे से खाट पर बैठ गई उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई कांग्रेस की और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया प्रधान जी के कथन में कितना सत्य था यह उससे छिपाना रहा उसने छकौड़ी से कहा तुमने आकर यह बात न कही थी छकौड़ी उस वक्त मुझे इसकी याद न थी यह प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो नहीं उन्होंने खुद कहा मैं अपनी तरफ से क्यों मिला था? बात तो उन्होंने ठीक ही कही हम तो मिट जाएंगे हम तो यहीं ही बैठे हुए हैं रुपए कहां से आवेंगे भोजन के लिए तो ठिकाना ही नहीं दंड कहां से दे और कुछ नहीं है घर तो है इसे रेहन रख दो और अब विलायती कपड़े भूलकर भी ना बेचना सड़ जाए कोई परवाह नहीं तुमने सील तोड़कर ये आफत सिर ली मेरी दवा दारू की चिंता ना करो ईश्वर की जो इच्छा होगी वो होगा बाल बच्चे भूखो मरते हैं मरने दो देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है हम न रहेंगे देश तो सुखी होगा छकोड़ी जानता था अंबा जो कहती है वो करके रहती है कोई उज्र नहीं सुनती वो सिर झुकाए अंबा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चला अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी तावान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में